अस्मदुरूं सतत मानदस्मे श्रुतिस्मृतिपुरा मालय करूणाल नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादर सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुरात्म्मीति मूर्ति वेद विभागिने व्यम नमः मूर्त नम ओ शातिशा अथरो वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग अंतिम प्रश्न का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे सुकेशा भारद्वाज ऋषि का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महर्षि पिपलाद मंत्र में कहा गया तस्में स होवाच यह अंत शरीर सौम्य स पुरुषो वो पुरुष जो सोलह सकल पुरुष जो पूछते हैं आप ओ ये अंत शरीर अंत शरीर तथा हृदय ध्रिदय में हृदयाकाश में अनुभव होता है वहाँ टीका में प्रथम पंक्ति में पुरुषस्य षोड़श न साक्षा सवय किंतु कलाजनकम्वादी वक्त यस्मेता वाक्यं तत्पर्य ता आह पुषा षोडशल षी हटा तो पुषा षोडशला तो सोड़श कला अर्थात कलाकार का अर्था अवयव अवय तो कहते हैं न साक्षात सवयवत्व अर्थात पुरुष सावयव नहीं है कि जिसका सोलह अवयव हो जाएंगे ऐसा नहीं है किंतु कला जनकत्व तदउपाधि मत्वात् कला का जनक कला का जनक होकर के कला ही उसका उपाधि बन जाते हैं जैसे कहा जाता है कि श्रोत्रेंद्रिय आठ नंबर टिप्पणी दिए हैं बड़े महाराज जी शुत्रेंद्रिया, ये सूत्रेंद्रिय का जनक कौन होगा यहाँ आकाशीय है तो आकाश जैसे सूत्र इंद्रिय का जनक हुआ कैसे कहते हैं कर्ण संस्कुल एक उपाधि आ गया और न, ये उपाधि के चलते अभी ये माना गया नाना हो गया देवदत्त कर्ण ये यज्ञ दत्त कर्ण इस प्रकार के हो गया इसी प्रकार <coughs> यह जो षोड़श कला पुरुष हो गया वो कला का जनक अर्थात इसी से ही प्राणादि कला सब इसी से उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर के चैतन्य के लिए उपाधि बन जाते हैं तद उपाधिमत्वात् अर्थात कला कला उपाधि कला ही उसमें उपाधि बन गए इति वक्तुम कहने के लिए यस्मिन नेता इति वाक्यम तत्तात्पर्य दर्श आह जो मंत्र का उत्तरार्ध है तो ये षोड़श कला प्रभवती तो जिससे ये षोड़श उत्पन्न होते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में से चलेगा षोड़शकलाउपाधिभूता सकल इव निष्कल पुरुषो लक्ष्यते इति अद्यक तक कला ये हो गए उपाधि उपाधि उपाधिभूता ये सब उपाधि बने हुए हैं उपाधि के द्वारा सकल इव सकल जैसा लगता है कौन कहते निष्कल पुरुष वास्तविक तो इसमें कोई अवयव नहीं है निरवय है और ये जनक भी नहीं है वस्तुतः किंतु सकल इव लक्ष्यते क्यों अविद्या अविद्या से सकल इव लगता है क्यों अविद्या से ही ये कला उत्पन्न हुए और ये उपाधि बन गए बनने से सकल जैसा लगने लगा टीका में पूर्व पक्ष कहता है ननो केवल आत्मा प्रदर्श्यता किम वक्ष्यमाण कलोक्तिया केवल आत्मा प्रदर्श्यता अर्थात दिखाना चाहिए प्रदर्श्यता ये धातु ये लोट का रूप है ये कैसे बनेगा निजंत करके हाँ। केवल केवल आत्मा शुद्ध चैतन्य इसको दिखाना चाहिए ये भक्ष्यमाण कला उक्ति ये जो आगे कला कहा जाएगा षोड़श कला इनको दिखा करके कला हो होगी उपाधि पूर्व पक्ष का कहना है निरुपाधिक आत्मा का ही तो ज्ञान करवाना चाहिए आप ये सोपाधिक को, को क्यों बता रहे हैं इसका उत्तर देते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति का अंतिम है तदुपधि कला अध्यापन अपनयन विद्य सुरशा कवलों दर्शित कलाना तत्व उच्यतेदुपला तदुपाधि तदुदस तस् उपाधि होगे ये कला अर् कला का और अर्पनय अध्यारोप किया गया क्यों कहते हैं कि निष्कल का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है इसलिए कला का अध्यारोप कर दिया सकल बना दिए तो सकल होने के बाद आगे उसका अपनय करेंगे अध्यारोप अपवाद चार नम्बर टिप्पणी दिए हैं अध्यारोपा अभ्यम अध्यारोप इति जनितयावत तो अध्यारोप अपवाद इसके द्वारा जनितया जनितया विद्या अध्यारोप अपवाद के द्वारा ये विद्या होती है अध्यारोप क्यों करना पड़ता है क्योंकि हमको सकल ही दिखता है जगत हमको इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म इत्यादि अनुभूत होते हैं हमको जो दिखता है अगर हम पहले उसका उत्तर नहीं देंगे कोई भी हमारा बात ग्रहण करेगा नहीं सुनेगा नहीं हमको दिख रहा है ये ऐसा वर्ण आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो अवर्ण वर्ण रही तो ये कैसे होगा तो जो दिखता है वहाँ से आपको ले जाना पड़ेगा <coughs> तो दिखता है ये जगत तो इसलिए कहेंगे ये जगत कहाँ से आया प्रश्न ही करेंगे अब जितने भी शुद्ध ब्रह्म कहें सुनेगा नहीं इसलिए आपको कहना पड़ेगा तस्माद बाय तस्माद आत्मा जैसे तैतरे में कहा गया इसको कहते हैं अगर ब्रह्म में कुछ ये नहीं है तो फिर क्यों कहा जाता है कहते आपको दिखता है आप पूछते हैं पूछते हैं तो उसको बताना पड़ेगा ब्रह्म से ऐसा ऐसा आया इसको कहेंगे अपवाद किया अध को क्या तो ये अध्यारोप करके आगे कहेंगे जैसे जैसे आया है ऐसे ऐसे अभी उसका लीन कर दीजिए इसको कहा जाएगा अपवाद तो अध्यारोप पहले आरोप करते हैं जो जहां नहीं है बाद में उसका निराकरण करते हैं ये व्यर्थ कार्य करते हैं व्यर्थ कार्य नहीं आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे आपको जो दिख रहा है आप उसके लिए उत्तर चाहते हैं उत्तर चाहते हैं तो यही उपाय है कहना होगा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते हैं शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही तो ज्ञानी लोग ये क्रम कल्पना किए हैं तो देखिए साक्षात तो श्लोक भी कह देते हैं तत्वज्ञ ही कल्पिता ये कल्पित है ये कोई वास्तव नहीं है जब इसका अपवाद कर देते हैं तब निश्चय होता है हाँ ये कल्पित है जब तब तो अपवाद नहीं हो पाता ये अध्यारोप ऐसा ये ग्रहण भी होना कठिन हो जाता है विद्या सपुरुष केवलो दर्शयतव्य भाष्य में अपनय के द्वारा अर्थात तो जो ये कला का अध्यारोप हुआ है प्रतीत हो रहे हैं इनका अपनय अपनय निराकरण पुनर्लय करना कैसे होगा कहते हैं विद्य ये विद्या से होगा अपवाद अध्यारोप अपवाद अध्यार के द्वारा ये विद्या होगा उससे सपुरुष केवलो दर्शितव्य पुरुष विशुद्ध इसका इसको दिखाना है पूर्व पक्ष कहा था शुद्ध चैतन्य का ज्ञान कराना चाहिए कला के साथ क्यों कह रहे हैं तो सिद्धांति कहा कि केवलों को दिखाने के लिए कला का सहायता लेना होता है इति भाष्य में कलानाम तत्प्रभुवत्व उच्यते प्राणादीना कलाना तत्प्रभुवत्व तत्प्रभुवत्व तत्पद से पुरुष पुरुष प्रभुत्व कलाना पुरुष प्रभव तो ष्ठी अगर निकाल लेंगे तो पुष प्रभाव ऐसे कैसे कहेंगे समे पुष प्रभव ये प्रभव अर्थात कारण प्रभवती अस्मा प्रभव ऋदो ऋदोर अप्रतय हो जाता है जिससे उत्पन्न होता है उसका प्रभव कहते हैं तो तत्प्रभव अर्थात पुरुष प्रभाव कला से पुरुष प्रभाव हुए उच्यते ये कहा जाता है कला कौन हो गए कहते हैं प्राणादीना जो भाष्य में ध्या कलां तत्प्रभुत्व उच्यतेलादीना कलाना पुरुष प्रभुत्व उच्यते टीका में तथा स प्रदर्शनी हेतु आह तथे अर्थात इसी प्रकार से ही दिखाना है न नव टिप्पणी अध्यारोप अपवादाभ्याम इतर्थ अध्यारोप अपवाद के द्वारा ही अधिष्ठान का ये ज्ञान करवाया जाएगा अन्य कोई उपाय नहीं है तथा एव अन्य उपाय नहीं है भाष्य में अत्यंत निर्विशेष ही अद्वये शुद्धे तत्वे न शक्यो अध्यारोपमंतरेण प्रतिपा प्रतिप्य प्रतिदनावह कर्त कलाना प्रत, प्रभावस्थित आरोप्य है यहाँ तक पाठ देखेंगे अत्यंत निर्विशेषे अत्यंत निर्शेष अर्थात कोई उपाधि नहीं है जन नैे निरुपाधि के अवम्द्वयो युद्धे शुद्धे चैतन्य चैतन्यूप शुद्ध का अर्थ पदार्थ के द्वारा मिश्रित नहीं हुआ है एक और सही कह देते हैं शुद्धे तत्वे वही तत्व है तत्पदार्थ अर्थ जगत अधिष्ठान न नक्यो अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि व्यवहार अध्यारोप के बिना शुद्ध में आप प्रतिपाद्य प्रतिपादन ये सब व्यवहार नहीं कर पाएंगे Uh, क्यों कहते हैं जो शुद्ध है तो वो किसी शब्द का विषय भी नहीं बनेगा इसलिए कैसे प्रतिपाद्य होगा नहीं होगा और अगर शब्द का विषय ही नहीं बनता है उसका प्रतिपादन भी कैसे करेगा तो प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगा तत्व है तत्व अच्छा तो तो और एक प्रकार तो चाहिए हाँ हाँ तत्व प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि व्यवहार कर तुम नहीं कर सकता है शब्द प्रयोग ही जहाँ नहीं हो पाएगा वहाँ ये प्रतिपाद्य प्रतिपादन व्यवहार नहीं हो पाएगा शुद्ध चैतन्य में शब्द प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रवृत्ति का निमित्त ही वहाँ नहीं है और प्रवृत्ति निमित्त चार अधिक एक मिलाने से पांच हो जाते हैं क्या क्या सामान्यतया कहते हैं ष्ठी प्रथम हो संबंध हो तो बाद में आता है जाति गुण क्रिया संबंध और एक पंचम मानेंगे तो रूढ़ि ये प्रवृत्ति का निमित्त होते हैं ब्रह्म में ये कोई प्रवृत्ति निमित्त ही नहीं रहने से वहाँ ये शब्द व्यवहार नहीं किया जा सकता है तो प्रतिपादन नहीं हो पाएगा प्रतिपादन नहीं हो पाएगा तो फिर शुद्ध चैतन्य प्रतिपाद्य भी नहीं बनेगा इसलिए कर्तुमिति कला नाम प्रभाव स्थिति अप्यय आरोप्यंत इसलिए कला में ये कलाओं का प्रभाव उत्पत्ति स्थिति कला विद्यमान है अप्यय पुनः उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं इस प्रकार के आरोप करके दिखाते हैं टीका में अविद्या अविद्या इति विषया अविद्याधीना इत्यर्थ भाषा में आगे कहते हैं ये जो कला होता है अविद्या विषय अविद्या विषयः चैतन्य अव्यतिरेकेण ही कला जायम सर्वदा लक्ष्यन्ते अविद्या अविद्याषय ये जो कला हो गए ये सब अविद्या अविद्यासा एक नंबर कुछ है ठीक है अविद्या विषय टीका में कह कैदे अविद्याधीना अर्थात अविद्या के अधीन अर्थात अविद्या का ये सब विषय है अर्थात अविद्या होने पर ही विषय अर्थात कार्य अविद्या का कार्य है ये सब जो अविद्या का कार्य होगा जो सर्प रज्जु का कार्य होगा वो सर्प रज्जु व्यतिरेक अनुभव होगा नहीं होगा वहाँ रज्जु ही दिखेगा रज्जु त्वे नहीं दिखेगा किंतु रज्जु को वहाँ रहना होगा अधिष्ठान को इसी प्रकार की यह जो कला हो गया आरोप किया गया ये सब चैतन्य अव्यतिरेकेण एव ही कला जायमान ये जो सब उत्पन्न होते हैं कहते हैं चैतन्य अव्यतिरेकेण चैतन्य से भिन्न होकर के इनके सत्ता और स्फूर्ति ये नहीं रहेगा जैसे कहते हैं मृद अव्यतिरेकेण घटादय उत्पाद्यंत तो क्यों कहते हैं घटादि जो सब पदार्थ है उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला मृत ही है इसी प्रकार के चैतन्य से ये अलग होकर के उत्पन्न नहीं होते हैं ये चैतन्य का उपाधि बन करके विशिष्ट रूपेण भान होते हैं चैतन्य अव्यतिरेकेण वही कला जायमानस उत्पन्न होते हैं और तिष्ठंत्य जाायमानास तिष्ठंत्य और प्रलयमानासर्वदा लक्ष्यंत्य जागृत अवस्था आ गया स्वप्न अवस्था आ गया तो ये सब कला उत्पन्न हो जाएंगे और सुषुप्ती अवस्था आ गया तो सब कला प्रकर्षण लियमाना सब लीन हो जाएंगे अच्छा जायमाना और लियमाना इसमें कर्तरी कर्मणि हुआ कर्तरी।, कर्तरी तो दोनों फिर यह कैसे आ जाएगा दोनों ही दिवारी गणे जाते हैं सर्वदा तो लक्ष्यंत इस प्रकार के लक्षित होते हैं सर्वदा दोनों टिप्पणी में कह दिए सुसुप्ति जागर ओर इति यावत सुसूक्ति और जागृत अवस्था में अर्थात अर्थ स्वप्न विलन ले है लक्ष्य है टीका मैं कालत्री तैतने व्यतिरेका रज्जुसर्पवण मृषाई अविद्याषय साधयती काल अलाना काल, काल अर्थात उत्पत्तियादि काल आठ नंबर टिप्पणी दिया उत्पत्ति स्थिति लय ये तीन काल में तीनों काल में चैतन्य रूप अधिष्ठान अव्यतिरेकात ये सब कला चैतन्य में ही आरोपित तो हुए हैं इसलिए अधिष्ठान हो गया चैतन्य चैतन्य रूप अधिष्ठान अव्यतिरेका चैतन्य से ये व्यतिरेक नहीं होंगे अर्थात चैतन्य को छोड़ करके इनकी सत्ता स्फूर्ति ये नहीं रहेगी रज्जु सर्पवत दृष्टांत तो देते हैं मृषात्व कला मृषात्व अर्थात ये अर्था सब जो कला सब मिथ्या है इति अविद्या विषयत्व साधयति अविद्या का विषय हो गया विषय कार्य अविद्या का कार्य ये कैसे हो गए अर्थात अविद्या प्रभाव ये कैसे हुए उसको दिखा दिया भाष्य में चैतन्य अव्यतिकरण उत्पन्न होते हैं और चैतन्य में पुनः लीन भी हो जाते हैं ठीका में चैतन्य अव्यतिरेकेण लक्ष्यमाण हेतु विज्ञान विज्ञानवादी भ्रांतिया दृढ़ीकर चैतन्य अव्यतिरेकेण लक्ष्यमाण्व ये चैतन्य से अव्यतिरेक होकर के किसको दिखाया जा रहा है कलाओं को तो चैतन्य अव्यतिरेकेण कलाना लक्ष्यमाण् अर्थात ये कला जब लक्षित तो होंगे अर्थात जब हमारा ज्ञान का विषय बनेंगे तब चैतन्य से व्यतिरिक्क होकर के हो जाएंगे नहीं होंगे चैतन्य के साथ ही ये उपलब्ध होंगे लक्ष्यमाण तुम ये हे तुम विज्ञानवादी भ्रांतियाँ दृढ़ी करोती चैतन्य अव्यतिरिक्क होकर के कला लक्षित तो होते हैं इसलिए विज्ञानवादी को भ्रांति होती है अभी विज्ञानवादियों का भ्रांति दिखा करके इसको दृढ़ करते हैं यह कला जब भी लक्षित होते हैं अर्थात ज्ञान विषय बनते हैं तो चैतन्य अव्यतिरेक चैतन्य से भिन्न नहीं होकर के अभिन्न होकर के ही ये ज्ञात तो होते हैं तो हेतुम हे हेतुम नी कह मृषात्व हेतु चैतन्य अव्यतिरेकण लक्ष्यमाण होने से ये सब मृषा होंगे जैसे रज्जु अव्यतिरेकण सर्प लक्ष्यमाण होगा तो होने से वह सर्प सत्य होगा मिथ्या होगा मिथ्या हो जाएगा होने से विज्ञानवादियों को ये भ्रम होता है इसको दिखाते हैं कि कला सर्वदा चैतन्य सहस्थान ही होते हैं भाष्य में अतएव भ्रांता केचि अग्निसंगातम घटाद्याण चैतन्यम एवं प्रतिक्षणं जायते नश्यति इति अतएव अतएव अर्थात चैतन्य अव्यतिरेकेण इनका स्थिति नहीं रहने से है वो इसलिए भ्रांता हा केचित केचित संयोगात घृतम इव अग्नि का संयोग होने से जैसे घृत अवस्थान्तर को प्राप्त कर जाता है पिघल जाता है कहते हैं इसी प्रकार की वो लोग भी कहते हैं यह जो विषय दिखते हैं कहते हैं ये ज्ञान मात्र ही है क्यों कहते हैं ज्ञान ही है ये विषय वास्तविक कुछ नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है खाली विषय हो जाएंगे ऐसा नहीं है अगर ऐसा ज्ञान नहीं है विषय हो जाता तब तो कहेंगे कि हाँ विषय ज्ञान से कुछ अलग पदार्थ है वो कहते हैं ऐसा नहीं होता नहीं होने से विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है ऐसा लोग कहते हैं <coughs> दृष्टान्त तो देते हैं जैसे अग्नि संयोगाद घृतम इव तो इसी प्रकार की उनका दार्शांतिक क्या है टीका में देखिए घृतम यथा अग्नि संयोगात द्रवावस्था प्रतिपद्यते यथा जैसे घृतम अग्नि संयोगात घृत अभी कठिन रूपों में है अग्नि का संयोग होने से अवस्था को प्राप्त करेगा पिघल जाएगा द्रवावस्था प्रतिपद्यते प्रतिपद्यते का कर्ता कौन हो गया घृतम एवं अहम आकार आलय विज्ञान में वासनावशाद विषयाकार जायते यहाँ तक तो पंक्ति देखेंगे अहम आलय विज्ञानम वो लोग कहते हैं कि दो विज्ञान संतान चलता है संतान प्रवाह एक अहमाकार आलय विज्ञान कहते हैं आलय आलय का अर्थ घर गृह ये जो अहम वृत्ति होती है यही गृह है अर्थात यही वास्तविक जीव का सत्ता है अहम अहम अहम इस प्रकार की हमेशा ये चलता रहता है तो ये वेदांत में अन्य लोग भी कहते हैं हाँ ऐसे अहमाकार अहम आकार रहती है ये अहमाकार आकार ये हो गया आलय विज्ञान यही विषय विज्ञान प्रभृति विज्ञान बन जाता है कैसे कहते हैं वासना वसाद विषय आकार जाते तो वासना वसात जैसे सुसुप्ति से बाहर उठा कहते उठने से पहले लगे गाँव में आगे अभी और कोई विषय नहीं आए फिर आगे बुद्धि आ जाएगी साथ में बुद्धि जब आएगी कहते सब बच्चों को लेकर करके आ जाएगी सब विषय जो संस्कार अभी वासना आ जाने से तो फिर नाना पदार्थों का भान होने लगेगा तो वो लोग कहते हैं कि ये जो आलय विज्ञान है तो वो वासना वसाद वासना है अंदर में उसी से विषया कारण जायते ये तो विषया कारण जायते और ये क्षणिका वो लोग कहते हैं इतना ही विज्ञानवाद और वेदांतों में विरोध होता है जो आलय विज्ञान कहते हैं उसको लोग क्षणिक कह देते हैं तो वेदांति कहते हैं ये क्षणिका नहीं है अगर इसी को तो आप लोग नित्य मानेंगे तो हम उसी को ही ब्रह्म कहते हैं ये कोई अर्थात तो क्षणिक को ऐसे अर्थात तो अहम अहम ज्ञान अगर आप क्षणिक अहम अहम ज्ञान इस प्रकार के कहते हैं तो हम जिसको अहंकार वृत्ति कहते हैं आप उसी को कहते हैं तो अगर आप कहेंगे कि मुक्ति अवस्था में ये आलय विज्ञान अहम अहम ज्ञान ये रहेगा तो वो क्षणिक नहीं होगा वो तो हम लोग जो कहते हैं नित्य चिद्रूप ज्ञान होगा अगर आप क्षणिक ज्ञान कहते हैं वो तो अहंकार वृत्ति इतना अंतर होता है उनके साथ एवं अहम आलय विज्ञान में वासनावशाद विषयाकारेण जायते तो वही जो आलय विज्ञान है वासना के चलते वो विषय का विषयाकार हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा प्रवृत्ति विज्ञानम ऐसे वो लो लोग दो विज्ञान मानते हैं इति वदताम वदताम विज्ञानवादीना तेसाम भ्रमों उन लोगों का भ्रम होता है क्या भ्रम कहते हैं विषयस्य चैतन्य अव्यतिरेक प्रत्यय गमयति उनका ये जो भ्रम होता है तो भ्रम हो कर के चैतन्य अव्यतिरेके विषय से प्रत्यय गमयति चैतन्य से अव्यतिरेरेक अर्थात चैतन्य से भिन्न नहीं होता है अव्यतिरेक हो करके विषय से गमयति। विषय का प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान घटपटा ये सब जो ज्ञान होता है कहते हैं चैतन्य अव्यतिरेक हो करके ये बताता है कौन बताता है कहते हैं भ्रम उनका ये भ्रम होने से कहते हैं कि चैतन्य अव्यतिरेक होकर के ये विषय से पता चलते हैं इसलिए विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है लोग तो ऐसा कहते हैं तो यहाँ पंक्ति हो जाएगा तेसाम भ्रम भ्रम हो गया कर्ता और क्रियापद हो गया गमयति किसको गमयति कहते हैं विषय से प्रत्यय विषयों का ज्ञान कैसा ज्ञान करवाता है कहते हैं चैतन्य अव्यतिरैक तो भ्रम हो जाने से वो कहते हैं कि चैतन्य अव्य व्यतिरैक होकर के विषय का ज्ञान करवाता है तो ऐसा अगर नहीं होता विषय अव्यति चैतन्य अव्यतिरेक हो कर के विषयों का भान होता है वेदांति भी कहते हैं तो इसीलिए वो विज्ञानवादियों को भ्रम हो रहा है सर्वदा अव्यतिरेक होने से वो लोग कहते हैं कि दो अलग अलग नहीं है अर्थात ये ज्ञान और ये विषय ये एक ही है अर्थात विषय वास्तव नहीं है क्यों यह विषय कभी चैतन्य से भिन्न होकर के अनुभव नहीं होते हैं वो कहते हैं अन्यथा अन्यथा अर्थात तो चैतन्य व्यतिरेक हो करके अगर विषयों का पता चलेगा तो तथा भ्रम अनुपते इनको जो भ्रम हो रहा है भ्रम क्या हो रहा है कहते ये विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है विषय केवल वासना मात्र है तो ये वासना रूप और डाल देता है आलय विज्ञान में डाल करके प्रवृत्ति विज्ञान हो जाता है यही उनका भ्रम होता है भ्रम का हेतु हो गया चैतन्य अव्यतिरिक विषयाना भानम ये हेतु हो गया टीका में भाष्य में आधा पंक्ति देखे थे अग्नि संयोगाध घृतम ही वो यहाँ तक देखे थे आगे घटा चैतन्य मेव प्रतीक्षण जायते नश्यति इति लोग कहते हैं क्योंकि जो आलय विज्ञान है वासना विशिष्ट होकर के प्रवृति विज्ञान हो जाता है और ये प्रवृति विज्ञान ये उत्पन्न होता है और नाश होता है जब विषय आ गया मतलब विषय अर्थात विषय संस्कार आ गया तब तो विषय संस्कार आ गया तब तो ये तद्रूप हो गया तद्रूप होने से कहते हैं कि उत्पन्न हो गया ज्ञान चैतन्यम एव आकारेण जायते प्रतिशत नश्यती तो चैतन्य जिसको अर्थ जिस्को लौक्षकें वह प्रतिक्षण जैसे नश्य टीका में विषयाण चैतन्यव्यतिकेण प्रमितयम हैज्ञानूपेण चैतन्य भाव सुषुपयाद शून्य भ्रमो जाता है कंंचि इति तदीय भ्रांत्या चैतन्य अव्यतिरिक्त प्रतीति करोति अभी ये जो विज्ञानवादी लोग हुए वो लोग कहते हैं कि विषय विज्ञान से भिन्न नहीं है किंतु उसका भान होता है और इनके जो अर्थात ऊपर वाले हैं विज्ञानवादी का भी जो ऊपर वाले है शून्यवादी कहा जाता है वो लोग कहते हैं कि यह जो आप कह देते हैं कि विषय विज्ञान विज्ञान भी विषय विशिष्ट होकर के भान होता है वो पदार्थ ऐसा नहीं है वो मिथ्या है तो फिर क्या है कहते हैं शून्य है ये शून्य है ऐसा कब अनुभव होता है कहते हैं सुसुप्ति में देख लीजिए सुसुप्ति में विषय विज्ञान होता है नहीं होता है तो जो कभी रहा कभी नहीं रहा वो पदार्थ मिथ्या है तो वो लोग कहते हैं ये जो ज्ञान हो रहा है आपको ये मिथ्या है इसलिए शून्य ही है ये पंक्ति टीका में विषयाणम चैतन्य अव्यतिरेकेण प्रतीति नियमाद एव विषय चैतन्य से भिन्न होकर के प्रतीत नहीं होते हैं ये नियम है चैतन्य अव्यतिरेक होकर के ही प्रतीत होंगे होने से विषय विज्ञान रूपेण चैतन्य अभावे सुसुप्तियाद जब सुसुप्ति में ये विषय विज्ञान नहीं रहेगा तो विषय विज्ञान भी नहीं होने से वो लोग कहते हैं कि जो चैतन्य यही विषय है अर्थात विषय कोई अलग पदार्थ नहीं है इसका अर्थ हो जाएगा कि जब विषय विज्ञान भी नहीं है तो वो चैतन्य भी नहीं है क्यों कहते हैं कि विषय और चैतन्य ये दोनों एक ही है ये कुछ अलग पदार्थ नहीं है अर्थात जब विषय नहीं रहेगा ये चैतन्य भी नहीं रहेगा विषय विज्ञान रूपेण चैतन्य अभावे तो ये चैतन्य जब नहीं रहेगा सुसुप्त्यादु शून्य भ्रमो जात वेदांत यहाँ क्या कहता है विषय विज्ञान रूपेण चैतन्य नहीं रहा किंतु चैतन्य अपना स्वरूपेण विद्यमान है तो वो लोग कहते हैं क्योंकि ये विषय ही ये ज्ञान रूप होता है अर्थात विषय ज्ञान भिन्न नहीं है तो जो विषय नहीं है अर्थात ज्ञान भी नहीं है तो नहीं होने से फिर सुसुप्त्यादि शून्य सुन्या भ्रमो जात के संचित तो लोग कहते हैं देखो सुसुप्ति में कुछ भी नहीं अर्थात ज्ञान भी नहीं है hmm. ग्यारह नंबर टिप्पणी में सिद्धांती अपना मत थोड़ा कह देते हैं चैतन्य स्वरूपतः कदापि असत्व असंभवात आह विषय विज्ञान रूपेण तो वेदांत यहाँ कहते हैं कि जब चैतन्य विषय विज्ञान रूपेण नहीं रहता है तब उनको भ्रम हो जाता है कि चैतन्य ही नहीं है चैतन्य जब विषय विज्ञान विज्ञानकार होगा तभी पता चलेगा कि हाँ ये चैतन्य है आगे टीका में सुसुप्त आदो शून्य भ्रमो जात कैशांचित कैसांचित अर्थात शून्यवादी नाम वो लोग कहते हैं कि सुसुप्ति में शून्य हो गया कुछ पदार्थ नहीं है सही बचा वक्तव्य में अच्छा हाँ आगे इति तदीय भ्रांतिया तदीय अर्थात ये शून्यवादियों का भ्रांति से भी चैतन्य अव्यतिरिक्त प्रतीतिम दृढ़ी करोति विषयाना चैतन्य अव्यतिरिक्त प्रतिति ये विषय चैतन्य से भिन्न होकर के प्रतीत नहीं हो पाएंगे इस प्रतिति को दृढ़ करता है वेदांति भी वो बात कहता है अर्थात तो चैतन्य के बिना विषय कभी भान होंगे नहीं क्योंकि चैतन्य तो अधिष्ठान है सत्ता सत्तास्फूर्ति देने वाला दृढ़ीकर निरोध ये भाष्य में तरोधे शून्य में इवे तन निरोधे यह जो विषय विज्ञान हो रहा है चैतन्य घटाद्याण जो जायते नश्यति जब ये भी नहीं रहेगा निरोध है जब इसका निरोध हो जाएगा शून्य में व ऐसे सुसूपति में हो जाती है हो जाता है ऐसा मुक्ति में भी उनका मुक्ति में भी शून्य हो जाएगा शून्य विव सर्वम इति अपरे अपरे चार नंबर टिप्पणी दे दिया आत्मोच्छेद मोक्षम आलिंग तो मोक्ष क्या है कहते हैं स्वयं का उच्छेद हो जाना शून्यवाद ऐसे तो मानने वाले बौद्ध शून्यवाद है उनका आगे टीका में चैतन्य अन्य चैतन्य अन्य कलारूपाधिष्ठान न संभवती कलाकार्यवादी नयायिकपक्षोक्ति व्याजेन संकते यहाँ तक तो, तो बौद्धों का बात हो गया अभी नयायिका आगे कहता है चैतन्य अनित्य है क्योंकि न्यायिक मत में चैतन्य कहते हैं जो आत्मा में उत्पन्न होगा समवाय संबंध से उसको लो चैतन्य कहेंगे आ, इंद्रिय विषय ये सन्निकर्षण से प्रत्यक्ष होगा अथवा स्मृति इत्यादि ये सब अनुभव और स्मृति ये दो प्रकार के ज्ञान आ सकते हैं कहते तो हैं चैतन्य से चैतन्य अनित्य है इसलिए न्याय मत में आत्मा ये चेतन है ना जड़ है स्वाभाविक रूपेण जड़ा है ये जब चैतन्य उत्पन्न होगा चैतन्य अर्थात जो ज्ञान उत्पन्न होता है बुद्धि कहते है। हैं वो लोग चैतन्य से अनित्य से कला आरोप अधिष्ठानत्व न संभवती वेदांति जैसा कहता है कि जो चैतन्य यही कलाओं का आरोप का अधिष्ठान है वो कहते नहीं हो पाएगा क्यों कला कार्यत्व यह जो नयायिका मत में आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है यह ज्ञान आत्मा मन संयोग हो और फिर मन का इंद्रियों के साथ संयोग हो इंद्रिय विषय के साथ संबंध हो तो प्रत्यक्ष होगा तो अगर प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं हो रहा है अनुमान उपमान इत्यादि कुछ हो रहा है शब्द इत्यादि शब्द ज्ञान हो रहा है ये सब में इंद्रिय चाहिए शब्द ज्ञान के लिए भी सूत्र इंद्रिय चाहिए अनुमान करने के लिए भी आपको ग्रहण करना होगा पक्ष ग्रहण करना होगा व्याप्ति ज्ञान इत्यादि तो ये सब कला का, तो का, अग़、अग़、तो का, तो का कार्य है अर्थात ज्ञान सब कला का कार्य कला अर्थात जो कहा जाएगा आगे प्राण इत्यादि ये सब कला अवयव तो ये कला का कार्य है ये ज्ञान तो जो चैतन्य कलाओं का कार्य है वह चैतन्य कलाओं का कारण बन जाएगा नहीं बनेगा इसलिए अधिष्ठान नहीं होगा नयायिक लोग कहते हैं कला कार्यवात कला कार्य नयायिक किसको कह रहे हैं चैतन्यों का नया एक पक्षोक्तिव्याजन संकते अभी और एक पक्ष का शंका दिखाते हैं भाष्य में घटादी विषय चैतन्यम चेतुर्त्य आत्मनो अनित्यं जायते विनश्यति इति अपरे घटादि विषय चैतन्य क्या समझगा बहुगृह तो घटादेरषतन्य ऐसे जो चैतन्य यह चैतन्यम चेतुर्नित्य से आत्मनो चेतयिता ये हो गया चैतन्य चैतन्य जिसमें उत्पन्न होगा उसको कहेंगे चेतयिता उसका और वो चेतयिता अर्थात आत्मा नित्य हुआ आत्मा और ये जो चैतन्य न्यायिक मत में ये नित्य है अनित्य है न्यायिक मत में जो चैतन्य हुआ अनित्य और जो चेतयिता अनित्य हुआ इसलिए इस्लिख दे चेतुर्मन अतन्यम घटादी विषय जायते विनश्यति ज्ञान नष्टा नयायिमत में नष्ट होगा तृतीय इति अपरे अपरे पांच नम टिप्पणी नैया च मात्रम साहचर्यम भ्रामक न्यायिक लोग जो कहते हैं विषय चैतन्य साहचर्य मात्रम विषय और चैतन्य चैतन्य अर्थात ज्ञान हुआ विषय होने से ज्ञान हुआ न्यायिक लोग कहेंगे बिना विषय में कोई ज्ञान नहीं है <clears throat> मतलब बिना विषय में जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा उनका मत में निर्विकल्प का जो ज्ञान होगा उसका भी विषय होगा नयायिक मत में निर्विषय ज्ञान नहीं है ठीक टिप्पणी देख रहे थे अपर नयायिका तेषा च विषय चैतन्य साहचर्य मात्रम अविविकम यही भ्रामक विषय तो और चैतन्य अर्थात चैतन्य उनका मत मतलब में ज्ञान कभी निर्विषय नहीं होगा इसलिए भी उनको भी भ्रम हो रहा है वास्तविक न्यायिक लोगों का ऐसे भ्रम नहीं है अर्थात वो ज्ञान और विषय को भिन्न भिन्न भिन मानते हैं तो कहते हैं यह मतलब सिद्धांत ये बात दिखा रहा है कि बौद्धों इत्यादियों का सब जैसा होता है ये नया एक भी थोड़ा ऐसे ही है वो कहते हैं कि अर्थात तो ज्ञान कभी निर्विषय होगा नहीं ये उनका भ्रम है क्यों कहते हैं ज्ञान कभी विषय बिना दिखता नहीं जब भी ज्ञान होगा तो विषय के साथ रहेगा इसलिए ये भी उनका भ्रम है वेदांति चैतन्य जो ज्ञान स्वरूप है उसको भिन्नत्व न दिखाना उसका तात्पर्य है बाकी सब अभिन्न अभिन्न कहने लगते हैं विषय के साथ यह बताना सिद्धांतिका का अभिप्राय है टीका में देहा कारण अच्छा भाष्य पहले चैतन्यम भूत धर्म चार भूत मिल गए मिल करके उसमें चैतन्य उत्पन्न हो गए ये किनका मत हो जाएगा चार भाग लौकायति का लोकायत लोको लोक आयतो यश आयत तो अर्थात विस्तार लोक ही इनका अर्थात विस्तार है केवल इसका कोई और शास्त्र नहीं है कोई अर्थात आधारभूत तो कोई अन्य पदार्थ तो प्रमाण नहीं है देह कारण संघतभूत धर्म इतर्थ लोकायति का ठग प्रत्यय होने से क्योंकि लोकायत मतो कहा जाता है तो लोकायति को कहने से ठक हो गया ठग होने से अच्छा फिर अर्थात ठक थो नहीं हुआ हो जाएगा तो आदि वृद्धि नहीं हो पाएगी ऐसा कुछ मान लेना पड़ेगा ठीक है कैसे अच्छा ठन करने से इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा तो फिर लोकायत लोक एवं आयत तद ऐसा फिर बहुबरी आवश्यक नहीं है लेंगे से हो जाएगा। जा। आगे अर्थात ये बौद्धों का विज्ञानवाद शून्यवाद नयायक लोकायत ये सबको ये दिखा दिए अर्थात चैतन्य का स्वरूप कौन क्या मान रहा है ये सब दिखा दिए ठीक है मैं चैतन्य आरोप अधिष्ठानत्व सिद्ध्यर्थम नित्यम एक बदन बदंस तान निरा चैतन्य आरोप का अधिष्ठान है जो कलाओं का आरोप किया जाता है उसका अधिष्ठान चैतन्य है इसका सिद्धि के लिए चैतन्य नित्य है चैतन्य एक है ये बदंश बदंश में ये अनुसार कहाँ से आएगा बोलिए लघु विद्यार्थी नहीं होता हैदंसुना पूर्वश तो वह बदन प्रातिपद वदन बदंसतांग निरा कर उनका निराकरण करते हैं भाष्य में अन्योपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा एव नाम धर्म प्रत्यवभाषते अनपाय उपजन अपजन अप्रास उपजन वृद्धि न अय उपजन अनपाय उपज उपजन ऐसा धर्म वाला जो चैतन्य है चैतन्यम आत्मा एव नाम रूप धर्मेर प्रतिभासते ये जो अनपाय उपजन धर्म का चैतन्य हुआ ये चैतन्य ये ही आत्मा है सिद्धांती कह रहे हैं तो यही आत्मा है तो फिर ये सब विषय ये सब कला कहाँ से आ गया कहते हैं नाम रूप उपाधि धर्मेर प्रत्यवभाषते नाम रूप ये सब उपाधि यही उपाधि ही धर्म बन जाते हैं उपाधि धर्मेर उपलक्षित इति ये उपाधि यही चैतन्य का धर्म बन करके उनके द्वारा प्रत्यवभाषते हैं टीका में प्रत्यवभाषते नानात्व कार्य चेषा नाना होकर के चैतन्य एक होने पर भी उपाधि धर्म के द्वारा नाना होकर के अनुभव हो रहे हैं इसके लिए सब प्रमाण देते हैं भाष्य में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अर्थात ये चैतन्य का स्वभाव सब कहते हैं दिखता है नाना रूप किंतु इसका वास्तव स्वभाव कहते हैं सत्यम सत्यम अर्थात ये कोई अन्य नहीं है ज्ञानम जड़ रूप नहीं है अनंतम परिचिन्न नहीं है एक नंबर टिप्पणी कह दिए दे। देशादि परिच्छेद शून्य में अर्थ आदि आदिपद से काल और वस्तु तत्व कलानाम कला तात्विक इति भाव यह जो चैतन्य है वो देशादि परिच्छेद शून्य है अगर कला सब तात्विक हो जाएंगे वास्तव हो जाएंगे चैतन्य भी वास्तव है और कला भी वास्तव हो जाएगा तो फिर वो जो कला आएगा ये चैतन्य के लिए वस्तु परिच्छेद करेगा नहीं करेगा ये दूसरा हो गया वास्तव पदार्थ इसलिए कहते हैं कला नाम तात्विकत्व कला अगर तात्विक होंगे तो चैतन्य का ये जो अनंतत्व ये व्याहन्य तो व्याह तो हो जाएगा तो इस प्रमाण से क्या सिद्ध होता है कि कला तात्विक नहीं होंगे आगे भाष्य में प्रज्ञानम ब्रह्म ये तो लिख दिया गया गलती हो गई ये अई अतर उपनिषद तीन एक तीन तीन तीन लिखा गया तीन एक तीन थोड़ा सुधार कर लेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम अर्थात तुम पदार्थ शुद्ध रूप वही ब्रह्म है आगे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर धातुर अच्छा ये भी तय हो गया ये भी ये बृहदारण्य का है हाँ संख्या ठीक दिए हैं तीन न अठाईस दिए हैं ये बृहदारण्य का विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये अंतिम में है वो साकल्य ब्राह्मण का रातिर धातु परायणम जो धन दान करता है उनका वही अर्थात पराया वही परमात्मा ही दान करने वाले लोगों का कर्म फल प्राप्त करवाता है वही आश्रय है आगे विज्ञान घन एव बृहदारण्य का ये थोड़ा भी संख्या गलत हो गया दो चार बारह है ये विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतिभ्य दो चार दो चार मैत्रेयी ब्राह्मण उसमें भी यही बात याज्ञी मैत्रेयी को कहते हैं इत्यादि श्रुतिभ्य ये सब श्रुति चैतन्य का नित्यत्व ये कहते हैं ठीक है मैं तथा च च्रुति विरोधात् पक्षिया हेय तो श्रुति विरोधात ये जितने सारे श्रुति दिया गया इस सब में चैतन्य को नित्य कहा गया और ये जब जो, जो चार पक्ष दिखा दिए बौद्धों का दो नया एक और लोकायत लोकायतिक ये सब में श्रुति का विरोध हो रहा है वो सब ज्ञान को अनित्य कहते हैं श्रुति विरोधात ते पक्ष्या हेया त्याज्या हेया में यकार की सूत्र से आएगा अचो यले विषयाणाम सद्भाव नियमाद नियम अभाव विषय काले ज्ञान से सद्भावन इति विज्ञानवादी इति विज्ञानवादी अव्यभिचारादेव तोर्भेद है ज्ञानवादीपक्षकु्यचारादे ज्ञान सेधयन अपि निराकरोति सिद्धान्ते ज्ञान काले सद्भाव नियम अभाव बैठे बैठे कोई गंगा जी का स्मरण कर रहा है तो अभी उसके सामने गंगा जी है तो किंतु उसको स्मरण ज्ञान हो रहा है ज्ञान काले विषयाणाम सद्भाव नियम अभाव और विषय काले जिस समय में विषय का भान हो रहा है कहते हैं विषय है उस समय में ज्ञान है नहीं है अगर ज्ञान नहीं होगा तो विषय में कोई प्रमाण नहीं है कहेंगे हम नहीं जानते हैं बोल करके ये नहीं है घटपट नहीं अभी हम पर्वतों को नहीं देख रहे है। कहते हैं कहते पर्वत नहीं है वेदांति कहेंगे नहीं है ये सब कहते तो हम नहीं देखते हैं वो गंगा किनारे जो दुकानदार खड़ा है वो देख रहा है कहते है वो दुकानदार आपका बुद्धि में आ गया तो आप दुकानदार को बनाए और दुकानदार पर्वतों को देख रहा है आप कह रहे हैं ये सब उसका परंपरा लग जाएगा आगे अर्थात तो ज्ञान ही विषय में प्रमाण है अगर ज्ञान नहीं है तो विषय नहीं है इसको कहा जाएगा दृष्टि सृष्टि तो जितना जितना ये हमें हम दृढ़ हो विषय काले च्ञान से सद्भाव नियम विषय तो है तो ज्ञान निश्चित रूप से रहेगा होने से तयोर भेद देखिए ज्ञान काले विषय नहीं रहा और विषय काले ज्ञान निश्चय रहा तो फिर ये ज्ञान और विषय भिन्न होंगे जिस समय में विषय रहा ज्ञान निश्चय रहा इतने अंश कहा जाएगा ज्ञान और विषय भिन्न हो जाएंगे निश्चय होगा विषय है तो ज्ञान निश्चय है फिर ये दोनों भिन्न है ऐसा सिद्ध हो जाएगा नहीं होने से विज्ञानवादियों को भ्रम होता है सिद्धांत किंतु कहता है देखिए ज्ञान काले विषयों का अभाव ये हो सकता है नहीं हो सकता है ज्ञान है किंतु विषय नहीं है हो सकता है अगर ये दोनों एक ही होंगे तो फिर ये घटेगा ज्ञान काले विषयाणाम सद्भाव तो सद्भाव अभाव ये नहीं होगा सिद्धांत कहता है कि तयोर भेद तयोर अर्थात तो ज्ञान विषय और भेद ये Times, तो ज्ञान विषय भिन्न हुआ विज्ञानवादी ज्ञान विषय को भिन्न मानते हैं नहीं मानते हैं तो इति इति अर्थात अतः इसलिए विज्ञानवादी पक्षम निराकुवन सिद्धांती विज्ञानवादी पक्ष का निराकरण निराकरण करता हुआ अव्यभिचारादेव ज्ञान से नित्यम ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है विषयों का व्यभिचार होता है तो गीता में है न श्लोक दो असत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत वहाँ थोड़ा मतलब ये भाष्य कभी कभी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा क्लिष्ट है किंतु देख करके उसको बहुत अच्छा भाष्यकार वहाँ तर्क सब दिए हैं अव्यभिचारात ज्ञान से विषय का तो व्यभिचार होता है तो किंतु ज्ञान वहाँ ज्ञान सत्ता को लेकर के विचार किया गया है घटहसन पटहसन घटपट का व्यविचार हो गया किन्तु सत का व्यभिचार नहीं होता है इसी प्रकार ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान ज्ञान दोनों में है किंतु घट पट का विभिचार हो गया अव्यविचाराद ज्ञान से नित्यत्म कहते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान ये तो नाश हो जाता है कहते हैं इनमें तो ज्ञान का उपचार का गुण प्रयोग वास्तविक तो ये ज्ञान नहीं है इति साधयन न्यायिकादि पक्षम अभी निरा करोते पक्ष ये भी निराकरण करते हैं अर्थात तो ज्ञान जो है वो नित्य है कल अष्टमी अवकाश रहेगा ओ नो मित्रु संगो भग प्रो बृहस्पति शो नो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाई प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशं हरतमवादिशं सत्यामिशन्दक्ता हा विभक्ता शांति शांति शांति सहना सहनों सह वीर वा वह तेजस्वीनाधीत शांति शांति शांतिंद मृषभ विश्व छोभ्योंमृता संबभू स मेन्द्रो मे दया शिणोत अमृत देवधारणों भूया